आज 12 जून 2014 गुरुवार का दिवस और आधिहात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम शिवसूत्र के वाचन के दौरान पिछली बार हम तेरहवा सूत्र तक पढ़ा हमने जिसको पढ़ रहे थे हम इच्छा शक्ति उमा कुमारी तो हम इसी को सूत्र को संक्षिप्त में लेके फिर इसके आगे अपनी चर्चा जारी करते हैं सबसे पहले इसी सूत्र को फिर से समझ लें इच्छा शक्ति शिव की जो शक्ति है उसको हम स्वातंत्र शक्ति कहते हैं उसी शक्ति को शास्त्रों में उमा भी बोलते हैं शक्ति भी बोलते हैं दुर्गा भी बोलते हैं पार्वती भी बोलते हैं कई नामों से उसको हम पुकारते हैं और शिव की शक्ति शक्ति का मूल स्रोत है जो ब्रह्मांड में जितनी भी हमको शक्तियां दिखाई देती हैं उसी शक्ति से ली गई शक्तियां हैं या उसी शक्ति से निकली हुई शक्तियां उसी शक्ति से उधार ली गई शक्तियां मूल शक्ति शिव की स्वातंत्र शक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो पहली घटना ब्रह्मांड के निर्माण की जब हुई उस समय वो अकेला था जब वो कोई अकेला हो तो उसका कोई विरोधी हो ही नहीं सकता तो उसके पास जो शक्ति थी वो शक्ति अपने आप में एकमात्र शक्ति थी जब उस शक्ति का कोई विरोधी नहीं तो उस शक्ति से बड़ी शक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं और निर्विरोध शक्ति उस निर्विरोध शक्ति से कोई भी कार्य संपन्न करवाना निश्चित रूप से संपन्न संभव है असंभव कुछ भी नहीं क्योंकि कोई भी चीज में असंभाव्यता तब आती है जब उसका कोई विरोध हो कोई शक्ति उसका विरोध करती हो क्योंकि विरोध करने की कोई शक्ति नहीं इसलिए उसमें असंभाव्यता जैसी कोई बात भी नहीं इसलिए उस शक्ति को हम स्वातंत्र शक्ति कहते हैं उसी को दुर्गा उसी को उमा उसी को पार्वती और उसी को हम काश्मीर शिव दर्शन में स्वातंत्र शक्ति कहते हैं तो ये शिव की वो शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो शिव की स्वातंत्र शक्ति जिसको हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं उमा दुर्गा पार्वती वो हमारे काश्मी शिव दशक में स्वातंत्र शक्ति कहलाती है और चूंकि उस शक्ति का कोई विरोधी नहीं है इसलिए वो अपने आप में सर्वोपरि शक्ति है और स्वातंत्र शक्ति है और उस शक्ति का जो स्वरूप है जब शिव से बाहर आता है तो इच्छा रूप में प्रथम स्पंद होता है हमने का पढ़ी थी उसको अब उस के साथ हम फिर से भी पढ़ेंगे जब प्रथम स्पंद होता है तो उसमें वो शिव आत्मनिरीक्षण करते हैं और पाते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं कुछ भी निर्मित कर सकता हूं कैसे भी खेल खेल सकता हूं क्योंकि मेरे पास शक्ति है क्षमता है और कोई विरोध नहीं और ऐसा आत्मनिरीक्षण करते ही वह आनंद से भर जाते हैं यह उसकी आनंद शक्ति और शिव का मूल स्वरूप जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं चेतन और आनंद स्वरूप वो चैतन्य है और वो आनंद स्वरूप है चैतन्य जितनी चेतना है आप अपने आप को जिस मय के रूप में जानते हो ये टेबल अपने आप को मय के रूप में नहीं जानती लेकिन आप अपने आप को मय के रूप में जानते हो ये जो मय है ये शिव है जो शिव ही है जो चेतन है और उसी से चेतन और निश्चय जगत दोनों बने चेतन जगत भी उसी से बना है और वो जगत जिसको हम चेतना विहीन कह सकते हैं वो भी उससे बना है लेकिन अस्तित्व का नाम चैतन्य है तो चैतन्य भी उसी से बना है और जिसको हम निश्चे बोले वो भी उसी से बना है इसलिए अस्तित्वगत जो भी चीज है जो भी चीज अस्तित्व में है चाहे वो विचार हो चाहे नेगेटिव संख्या हो चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे असंभावित चीज हो चाहे असंभव चीज हो वो सब कुछ शिव का स्वरूप है तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी हमने इसमें कुमारी शब्द के चार व्याख्याएं पढ़ी थी पिछली बार कि वो, वो कुमारी क्योंकि कही जाती है क्योंकि कुमारी शब्द का संस्कृत में एक मीनिंग है जो क्रीड़ा करती है वो कुमारी है यानी जो क्रीड़ा करें, सृष्टि ब्रह्मांड को बनाने की क्रीड़ा करें स्थिति इस संहार को संसार को चलाने की क्रीड़ा करें, संहार जो इस संसार को वापस अपने में समेटने की क्रीड़ा करें, और तिरोभाव और अनुग्रह की क्रीड़ा करें ये पांच शिव के कृत्य हैं जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं तिरोभाव में वो अपना स्वरूप छिपा लेता है यह भी शिव है और हम जो बैठे हैं सब वो शिव हैं और जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो शिव है लेकिन उसने अपना स्वरूप छिपा रखा है हमको उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता इसलिए उसको हम बोलते हैं तीरो भाव या अपने स्वरूप का गोपन अपने स्वरूप को छिपा लेना लेकिन पांचवां उसका कृत्य है अनुग्रह जब वो अपना स्वरूप प्रकट कर देता है एक योगी के सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देता है और तब हम उस हर वस्तु हर विचार हर भावे और संभावित चीज को शिव के स्वरूप में देखने लग जाते हैं तो ये हमारा पंचकृत्य है शिव का तो ये पांचों चीजों को कृत्य करने वाली का नाम है कुमारी क्योंकि ये शिव की वो शक्ति इच्छा शक्ति उसी से पांचों चीजें होती जब उसने आत्मनिरीक्षण किया जिसको बोलते हैं हम विमर्श आत्मविमर्श किया और उस आत्मविमर्श के द्वारा उन्होंने अपने आप को पहचाना उसमें शिव शक्ति के बीच में कोई भेद नहीं है फिर भी विचारकों का कहना है कि उसके जो दो स्वरूप हैं या दो पहलू हैं जो अभिन्न हैं, लेकिन उनके स्वरूप में थोड़ी सी भिन्नता है शिव चेतन स्वरूप है और शक्ति प्रकाश स्वरूप है शिव चेतन स्वरूप जितनी चेतना है जितना अस्तित्वगत चेतना है वो समस्त शिव स्वरूप है और उसके द्वारा जो कुछ प्रकाशित है जो कुछ एग्जिस्टेंस में है जो कुछ अस्तित्व लाया गया है वो शक्ति स्वरूप है इसलिए पदार्थ या जो कुछ भी हमारे को आसपास दिखाई देता है यहां तक कि अंतरिक्ष और समय भी मूलतः शक्ति का स्वरूप है समय भी शक्ति से ही बना है अंतरिक्ष भी शक्ति से ही बना है यह हमारे वैज्ञानिक सत्य भी है अंतरिक्ष को हम कभी कभी समझ लेते हैं। सब खाली जगह पर यह खाली जगह खाली जगह भी बनी थी ये खाली जगह भी नहीं थी कभी कभी बचपन में हमको ख्याल आता था कि आसमान कहां तक है और अगर किसी ने बोल दिया कि वहां तक है तो फिर अगला प्रश्न तो फिर उसके बाहर क्या है क्योंकि हमारे दिमाग में अनंत की कोई कल्पना नहीं होती तो अंतरिक्ष का भी निर्माण हुआ था उसी के साथ समय का निर्माण हुआ था और यह सब अस्तित्वगत वस्तुएं और विचार और जीव जंतु और निश्चित निश्चित चीजें सब कुछ उसी समय बनी थी और उस अस्तित्व का नाम है प्रकाशित होना अस्तित्व में आना और वो सब कुछ शक्ति का स्वरूप है इसलिए चेतना जहां है चेतनता जहां है वो शिव है जहां अस्तित्व स्वरूपता है वो शक्ति या प्रकाश स्वरूपता तो है तो इच्छा शक्ति शिव की जो इच्छा शक्ति है वही उमा कुमारी है वही पार्वती वही देवी है वही शक्ति है शक्ति यानी समस्त शक्तियों की स्रोत संसार में जो कुछ ये पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति का भी स्रोत अगर हम ट्रेस करें अनुसंधित सा करें उसको पीछे पीछे दे जाएं तो हमको वहीं पर वही स्वातंत्र शक्ति दिखाई देगी उसी स्वातंत्र शक्ति से पंखा चल रहा है उसी स्वातंत्र शक्ति से हम बोल रहे हैं उसी स्वातंत्र शक्ति से आप सुन रहे हैं और उसी स्वातंत्र शक्ति से हम सांस ले रहे हैं समस्त शक्तियां उसी स्वातंत्र शक्ति की हिस्से है स्वतंत्र शक्ति के हिस्से हैं छोटे छोटे इसलिए कोई भी हिस्सा अपने मूल से बड़ा नहीं हो सकता जैसे दुनिया में अगर एक ही बैंक है और सारे लोग उसी से उधार लेते हैं तो किसी के पास भी उस बैंक से ज्यादा धन नहीं हो सकता क्योंकि सारा धन उसी से लिया है तो उससे ज्यादा धन किसके पास हो सकता और संसार के धन का स्वामी बनना है तो उस बैंक का स्वामी बन जाइए तो पूरे संसार का धन आपका हो जाएगा ऐसे जब शिव स्वरूपता प्राप्त होती है तो वो बन जाता है चक्रेश्वर यानी इस ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है इसलिए शिव स्वरूपता अपने आप में सर्वोच्च पुरुषार्थ है सर्वोच्च पुरुषार्थ है शिव स्वरूपता उमा कुमारी का एक और मतलब हमने निकाला था कि जो कुंभ मारी सकुमारी जो भिन्नता के ज्ञान का नाश करे कुंभ मारती थी कुम का मतलब होता है भिन्नता का ज्ञान जो अपर ज्ञान है जो पर, परा ज्ञान नहीं है अपराज्ञान है छोटा ज्ञान है जैसे मुझे लगता है कि आपका यह नाम है आपकी उम्र है आप कहां से आए हो आपके समाज के हो किस जाति के हो यह सब अपर ज्ञान है परा ज्ञान नहीं है यह छोटा ज्ञान है ये, ये इंद्रियजन्य ज्ञान है यह इंद्रियजन्य ज्ञान परा ज्ञान नहीं हो सकता इस इंद्रियजन्य ज्ञान का नाश करने वाली का नाम है कुमारी जो इस इंद्रियजन्य ज्ञान को नाश करे और ज्ञान को प्रकाशित कर दे जो शिव के स्वरूपता को प्रकाशित कर दे वो है कुमारी इसके अलावा एक कुमारी शाश्वत कुमारी है वो क्यों है शाश्वत कुमारी क्योंकि विवाह के लिए दो चाहिए विवाहिता होने के लिए उसे दो की जरूरत है। लेकिन वहां पर दो है ही नहीं वो शिव के साथ अभिन्न है इसलिए वो चिर कुमारी क्योंकि वो अपने आप में ही भोक्ता भी है और अपने आप में भी भोग्या भी है और अपने आप में भोग भी है इसलिए उसके जो तीन की भिन्नता है हमारे को जैसे हम करते हैं भोजन भोजन करने वाला और भोजन करने की क्रिया ये तीनों चीजों को हम अलग अलग समझते हैं ये तीनों चीजें वास्तव में उसी इच्छा शक्ति से निकली हैं इसलिए उसमें भिन्नता ही नहीं इसलिए उसको चिरक कुमारी बोलते चौथी एक व्याख्या और है इसी सूत्र की इच्छा शक्ति उमा कुमारी की जिसे क्षेमराज जी की व्याख्या में बताया गया था कि जैसे उमा ने शिव का ध्यान करते करते सतत शिव का ध्यान करते करते वो स्वयं शिव स्वरूप हो गई थी उसे और कुछ ख्याल आता ही नहीं था सिवा शिव के और कोई ध्यान नहीं आता था इसलिए वो स्वयं शिवस्वरूप हो गए थे तो योगी भी परम चेतना का ध्यान करते करते स्वयं परम चेतना स्वरूप हो जाता है शिव का ध्यान करते करते शिव स्वरूप हो जाता है इस तरह इस सूत्र की चार व्याख्याएं जो हमने पढ़ी थी कि इच्छा शक्ति उमा कुमारी इसके आगे जैसे हमने पिछली बार बात करी थी एक बड़ा सुंदर सूत्र है दृश्यम शरीरम यह सूत्र की दो व्याख्याएं हैं दोनों बड़ी अच्छी हैं और दोनों में एक संदेश है हर दोनों व्याख्याओं में एक एक संदेश है दृश्यम शरीरम पहला व्याख्या ये है ये शरीर मेरा दृश्य है ये शरीर मेरा दृश्य है जैसे कि पंखा मेरा दृश्य है ये बिल्डिंग मेरा दृश्य है ये चटाई मेरा दृश्य है वैसे यह शरीर में मेरा दृश्य है बोलता दृश्यम शरीरम शरीर मेरा दृश्य है मैं कौन हूं शरीर को देखने वाला इस मन को देखने वाला मन मेरा बिलोंगिंग है मन मेरा जैसा मेरा चश्मा है जैसा मेरा कमीज है वैसा मेरा शरीर है वैसा मेरा मन है वैसा मेरी बुद्धि है वैसे मेरा शरीर है जैसे मेरा चश्मा आज है कल बदल भी सकता हूं मैं ये चश्मा पसंद नहीं आया दूसरा पहन लूंगा ये कमीज उतार के दूसरा पहन लूंगा मैं मकान बदल लूंगा इस मकान को छोड़कर दूसरे में चला जाऊंगा मैं तो जिस तरीके से चश्मा मेरा दृश्य है चश्मा मेरा गुलाम है मैं चश्मे का मालिक हूं चश्मा मेरा मालिक नहीं है मैं चश्मे का मालिक हूं इसलिए मैं चश्मे को तोड़ भी सकता हूं मोड़ सकता हूं बदल सकता हूं फेंक सकता हूं संभाल सकता हूं मैं जो चाहूं उसके साथ करूं क्योंकि मैं इसका स्वामी हूं ऐसे ही मैं इस शरीर का स्वामी हूं मैं शरीर को जैसा चाहूं वैसा रखूं लेकिन मैं शरीर का मालिक हूं मैं शरीर नहीं हूं हमारे साथ एक गलती होती है कि हम इस शरीर को ही मैं समझते हैं इस मन को मैं समझते हैं और इस बुद्धि को इस अहंकार को मैं समझते हैं मैं दुखी हो गया सचमुच में मैं नहीं दुखी हो सकता मन दुखी होता है क्योंकि मन हमारा गुलाम है लेकिन अक्सर वो गुलाम हम पर शासन करता है जैसे कि दुकान में हमारा नौकर हम पर हुकुम चलाए तो सांसारिक व्यवहार में तो हम उस नौकर को रास्ता दिखा देंगे कि तो अपने घर जा दूंगी है हम पर हुकुम नहीं चला सकता तो दुकान हमारी मालिक हम तो हम पर हुकुम कैसे चला सकता है है ना लेकिन इस मन को हमने इतनी छूट दे रखी है उसके गुलाम बने आज हमारा मन नहीं है आज ये काम तो करना था पर मन नहीं है है ना पढ़ाई तो करनी थी पर मन नहीं लग रहा है सत्संग सुनना था पर मन नहीं है मंदिर जाना था पर मन नहीं है तो मन के हम सतत गुलाम बने रहते हैं। हम मन के मालिक नहीं बन पाते ऐसी हम बुद्धि के भी गुलाम हैं और शरीर के भी गुलाम हैं। तो ये शरीर हमारा दृश्य है योगी क्या बोलता है कि यह शरीर मेरा दृश्य है शरीर में सब आ गया मन भी आ गया बुद्धि भी आ गई उसका अहंकार भी आ गया ये शरीर के ये चमड़ी भी आ गई मांस मज्जा ये भी आ गई हड्डियां भी आ गई ये सब कुछ मेरा दृश्य है मैं शरीर को देखता हूं फिर मैं कौन हूं मैं चेतन स्वरूप हूं जो इस शरीर में हूं जिस दिन मैं निकल जाऊंगा यह शरीर का नाम बदल जाएगा मुर्दा हो जाएगा जब तक मैं हूं तब तक ये शरीर जीवित है जब मैं निकल जाऊंगा तो जो निकलने वाला मैं हूं वो मेरा वास्तविक परिचय है और ये मेरा शरीर अवास्तविक परिचय है जिसको मैंने गलती से माया के कारण जोड़ रखा है और इसको अपने शरीर के रूप में पहचानता हूं तो ये शरीर मेरा दृश्य है एक सामान्य व्यक्ति कहता है ये शरीर मेरा अपना है ये शरीर मैं हूं अगर किसी ने आपके गाल पर थप्पड़ लगाई तो आप बोलोगे मेरे को थप्पड़ मार दी किसी ने आपका अपमान किया तो आप बोलते हैं मेरा अपमान हो गया सचमुच में इस शरीर का अपमान होगा इस मन का अपमान होगा बुद्धि का होगा इस शरीर का ह्रास हो सकता है लेकिन जो अपने आप को इसके अंदर चेतन स्वरूपता से पहचानता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि वो ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया जहां पर कि कोई उसको न चाकू से काट सकता है ना आग से जला सकता है ना पानी से भिगो सकता है इसका एक श्लोक भी है संस्कृत में जो मुझे वर्तमान में ठीक से याद नहीं लेकिन जब उस चेतनता की परिभाषा करते हैं तो उस श्लोक में कहता है, जिसे न अग्नि जला सकती है न पानी भिगो सकता है न शस्त्र काट सकते हैं वही मेरा वास्तविक परिचय है वो मैं हूं मैं हूं जहां खड़ा हूं जाके उस जगह पे आप, आपके न तो अस्त्र शस्त्र चलेंगे न आप चाकू से मुझे काट सकते हैं न जल से गिला कर सकते ना आंख से जला सकते क्योंकि वहां जाके खड़ा हूं जहां पर कि तुम्हारी पहुंच समाप्त हो जाती है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है उस समय मैं अपने आप का स्वामी हूं अपना बादशाह तुम मेरा कमीज फाड़ सकते हो चश्मा ले जा सकते हो ऐसे मेरे शरीर का कुछ भी कर दो टुकड़ा कर दो लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और यही बात जो इतिहास में हमने एक सुनी थी अनल हक जब उसने बोला कि मेरी मैं मैं कौन हूं मैं खुदा हूं किसने बोली थी हाँ? मंसूर नाम मंसूर ने बोली थी और यह ऐतिहासिक सत्य है जब मंसूर नाम का एक फकीर था यह शायद सोलहवीं सदी के करीब की बात है जहां तक मुझे स्मरण पढ़ा था तो उसने बोला कि मैं खुदा हूं तो सब मोलियों ने उसको पकड़ के घेरा कि तुम कैसे खुदा खुदा तो खाली एक उसने बोला कि मैं भी खुदा हूं और मैं ही खुदा हूं तो उसको खूब पिटाई करी आखिर जब वो नहीं माना तो उसको तय किया कि इसकी गर्दन काट दी जाए उसको भरे सारे बाजार इसको इसकी गर्दन काट दी जाए तो बोले अंतिम मौका है आप बोल दो कि तुम कौन हो तुम इतना बोल दो मैं मंसूर हूं हम तुमको छोड़ देंगे बोले ये तो मेरा नाम है मैं तो खुदा हूं तो जब उसको बोला तो मौलवी लोग सब उसके तलवार लेकर आ गए उसको काटने के लिए तो खूब जोर जोर से हंसने लगा हो तब इन लोगों को सब अजीब लगा कि हंस क्यों रहा है तो उसने बोला जो जल्लाद था उसके गर्दन काटने आया था कि तुम क्यों हंस रहे हो हंसी तो हमको आना चाहिए तुम्हारी बेवकूफ हो तुम क्यों हंस रहे हो उसने बोला तुम मेरी बेवकूफी पे हंस रहे हो मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूं तुम मेरे को काट ही नहीं सकते बोले क्यों नहीं काट सकते अभी काट के बता देता देते पर तुम वहां तक तुम्हारी ही नहीं है तुम तो कैसे काटोगे तुम खुदा को कैसे काट सकते खैर उनकी मोटी चमड़ी में मोटे दिमाग में यह बात आना संभव नहीं थी क्योंकि जो कट्टरता के नशे में होते हैं उनको वास्तविकता कभी दिखाई देती नहीं उन्होंने सचमुच में उस हंसते मुस्कराते मंसूर की गर्दन काट दी लेकिन गर्दन काटते तक वो मुस्कराता रहा उसका यह कहना था कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते तुम मेरे को नहीं काट सकते मेरे गर्दन काट तो मेरे को तो नहीं काट सकते क्योंकि वो अपने आप को चेतन स्वरूप में जानता था उसके लिए था दृश्यम शरीरम वो उसके लिए शरीर उसका दृश्य था उसको वो कैसे काट सकता तो ये हमारा पहला उसका एक्सप्लेनेशन है द्रश्यम शरीरम का जो व्यक्ति इस स्थिति तक आ जाता है उसको बोलते हम गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना हमारे काश्मीर शिव दर्शन इस स्थिति को बोलता है गॉड कॉन्शियसनेस और हम सामान्य जनों की जो हमारी भावना है कि शरीर में हूं उसको बोलता है जीव चेतना या पशु चेतना हमारी पशु चेतना में हम कहते हैं कि हम शरीर हैं हमको मार दिया हमको लग गई हम दुखी हो गए हम तो परेशान हैं ये सारी बातें है किसकी हैं जीव चेतना या पशु चेतना की लेकिन जैसे ही हमारी चेतना इस शरीर को दृश्य की तरह देखने लगती है जैसे संसार में बिल्डिंग है जैसे मेरा मकान वैसा मेरा शरीर है ना शरीर मकान टूटे टूटो ऐसे शरीर में टूटेगा ऐसे तो उस समय वो उसकी चेतना ऊपर के स्तर पर उड़ जाती है और उसको वो क्या बोलता है दृश्यम शरीरम और ये चीज उसके लिए उसको उस स्तर तक उठा देती है जिस स्तर पर हम उसको बोलते हैं ईश्वर चेतना गॉड कॉन्शियसनेस ईश्वर शरीर बिल्कुल होगी गुरुदेव बोलते हैं अगर सुनी भी चुपाओगे तो जोर से चिल्लाएगा जाएगा आकर के लेकिन उसका तादात में उस शरीर से नहीं होगा उस शरीर से मोह नहीं होगा उसको उस शरीर से वो दुखी नहीं होगा उसका अंतर मन कभी उससे दुखी नहीं होगा हम दुख की अनुभूति तो होगी क्योंकि जो संवेदनाएं हैं जो नॉर्व एंडिंग्स हैं वो तो है अगर काटोगे तो चक्ू से दुखेगा लेकिन उसकी जो आंतरिक बोध है उसकी जो भावना है उस शरीर के साथ मोह की नहीं रहेगी उसकी इस शरीर के साथ में वैसी ही संबंध रहेगी जैसी कमीज के साथ है जैसी चश्मे के साथ है वैसे ही शरीर के साथ है दर्द जरूर होगा पर योगी को भी दर्द होता है ज्ञानी को भी दुखता है लेकिन उस दुख के साथ में उसका तादाद नहीं होता वो ये नहीं मानकर चलता कि मैं दुखी हो गया कि मेरे पर पहाड़ आ गया दुख का वो जानता है कि मुझ पर दुख का पहाड़ आ ही नहीं सकता क्योंकि उस पहाड़ के नीचे भी मैं बिल्कुल साबुत जिंदा बचूंगा मेरे को कुछ नहीं होना है क्योंकि मैं चेतन स्वरूप अब इसकी दूसरी व्याख्या ये कहां तक आ गए अपन जीव या पशु चेतना से ऊपर उठ के ईश्वर चेतना या गॉड कॉन्शियसनेस तक आ गया जहां पर हमने बोला द्रश्यम शरीरम आप द्रश्यम शरीरम के बाद इसकी अगली कड़ी या अगली समझ जो इससे और ऊपर के स्तर के, उसको भी बोलते हैं हम दृश्यम शरीरम ये जो संसार में जो सारा दृश्य है ये मेरा शरीर है ये उसके अगला एक्सप्लेनेशन है कि ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है पूरा ब्रह्मांड ये मेरा शरीर है हम जीव में क्या है गलती कि हम इस शरीर को तो अपना और बाकी सबको पराय मानते ये शरीर को अपना मानते हैं शरीर से जुदा जो कुछ चीजें हैं सबको पराया मानते हैं कुछ चीजों में मोह रखते हैं लेकिन इस शरीर से ज्यादा मोह किसी में भी नहीं होता शास्त्र में भी लिखा है कि एक मां के गोद में एक बच्चा आ भी जा रहा है और वो बाढ़ आ जाती है बच्चे को माथे पे बिठा लेती है लेकिन जिस वक्त वो स्वयं डूबने लगती है तो बच्चे को फेंक के खुद तेर के बाहर निकल जाते सचमुच में स्वयं से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता यह उपनिषद में भी लिखा है और आपको जिस जिस चीजों में प्रियता है चाहे वो पत्नी में है, बच्चे में है, पिता में मकान में जमीन में जायदाद में वो प्रियता सिर्फ इसलिए है वो भी आपका हिस्सा है इसलिए प्रियता है कि वो भी आपकी तरह चैतन्य स्वरूप है पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं लगती पत्नी आत्मा के लिए प्रिय लगती पैसा पैसे के लिए प्रिय नहीं लगता पैसा आपकी आत्मा के लिए प्रिय लगता है मकान मकान के लिए प्रिय नहीं लगता सिर्फ इसलिए कि वो मकान है प्रिय नहीं लगता वो इसलिए प्रिय लगता है कि वो भी उसी आत्मा का हिस्सा जिस आत्मा की हिस्से आपका शरीर है या जो आप तो जो ब्रह्मांड है जो कुछ समाज जो कुछ दिखाई दे रहा है दृश्य वो मेरा शरीर है इसका नाम है शिव चेतना या सुप्रीम गॉट कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च सर्वोच्च चेतना सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस जो हमने सबसे पहला था जीव कॉन्शियसनेस या जीव चेतना या पशु चेतना उससे ऊपर जब हमने कहा है कि मैं शरीर भी मेरा दृश्य है मेरा इससे भी कोई सरोकार नहीं, बुद्धि भी मेरा दृश्य है अकल भी मेरा दृश्य है सब कुछ तो उस समय हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठ के आ गया था ईश्वर चेतना था। और अब जब हम कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर है न केवल यह बल्कि समस्त ब्रह्मांड मेरा शरीर है मेरा अपना विकास है मेरी चेतना का विकास है और मैं इस सबका केंद्र हूं तो उसको हम बोलते हैं सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च सर्वोच्च चेतना उस समय उस ब्रह्मांड के प्रति उसकी नजर कैसी होती है अपन दो शब्द दो लाइनों में समझ सकते हैं एक तो समुद्र जिस नजर से लहर को देखता है क्या उसको लहर अपने से अलग कुछ दिखाई देगी या अग्नि अपने से लपट को किस तरह देखेगी जो अग्नि से निकलने वाली लपटें हैं उसको अग्नि किस तरह देखेगी क्या अपने से अलग कुछ देख सकती लहरें समुद्र से अलग कुछ हैं क्या तो चेतना के समुद्र में जो लहरें हैं वो ये जो शा, शाक्तोपाय का जो अंतिम सूत्र आएगा उसमें और इसमें एक सामने है उसमें यही बात बताएगी कि, कि चेतना के समुद्र जो है उसमें जो लहरें हैं उन भिन्न भिन्न लहरों के ही नाम हैं जो हम हैं जीव जंतु हैं ये दरी है मकान है ये बिल्डिंग है समुद्र रहता है ये सब कुछ लहरें भिन्न भिन्न लहरें चेतना के समुद्र की तो उससे चेतना के समुद्र से अलग कुछ नहीं और आपका जहां जैसे ही आप उस चेतना के साथ अपना तादाद में बना लेते हैं ये सब कुछ आपको अपना दृश्य दिखाई देना लग जाता है दूसरा यही वो शिव दृष्टि है जिसके बारे में अपन अक्सर बात करते हैं कि जो एक सनातन धर्मी की सर्वोच्च प्रार्थना है वो यही है कि हे ईश्वर तू जिस दृष्टि से इस संसार को देखता है वो दृष्टि मुझे दे दे यानी हम परोक्ष रूप से शिवा शिवावस्था की मांग कर रहे हैं हम ये मांग कर रहे हैं कि मेरे को उस दृष्टि से संसार देखने को मिले जिस दृष्टि दिस mm. से तू संसार को देखता है तब तू संसार को कैसे देखेगा अपने स्वयं के विस्तार के रूप में क्योंकि तू ही संसार बनाया है तो तेरा अपना ही विस्तार है कोई बाजार से मिट्टी सीमेंट मिट्टी वगैरह बाजार से तो थोड़ी बुलाई थी अपने आप से तो बनाया था ना संसार तो तू संसार को कैसे देखेगा तू संसार को स्वयं के विकास के रूप में देखेगा तो मुझे भी वो दृष्टि दे दे कि संसार को मैं अपने विकास की तरह देख सकूं यह एक सनातन धर्मी की सर्वोच्च प्रार्थना है कि मुझे वो दृष्टि देता है जिससे तू संसार को देखता है तो जब कोई व्यक्ति इस स्थिति तक आ जाता है संसार को अपने शरीर की तरफ देखता है तो वास्तव में वो तीनों अवस्थाओं में जागृत होता है जागृत में भी जागृत होता है स्वप्न में भी जागृत होता है निंद्रा में भी जागृत होता है क्योंकि इसका शरीर सोता है उसकी मन बुद्धि अहंकार जागते सोते हैं लेकिन वो हमेशा उसमें एक जागृत अवस्था में रहता है इसलिए उसको सब स्वातंत्र मिल जाता है स्वप्न स्वतंत्र निद्रा स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र शक्ति के साथ जोड़ने के साथ उस पूर्ण स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व हो जाता है यहां तक कि जब वो शरीर छोड़ता है जिसको हम काश्मीर शिवदश्य में शून्यवस्था बोलते हैं शून्यवस्था मतलब वो अंतिम क्षण जब आप इस शरीर से जुदा हो रहे हो इस शरीर को त्याग रहे हो इस शरीर से वो चेतना अलग जीव चेतना अलग हो रही है और वो क्या क्या लेकर अलग हो रही है एक टक को लेकर अलग होती है कई बार उसकी बात करी वो पुरेस्टक को लेकर अलग होती उस पुरेष्टक में क्या है आपके कर्मों का लेखा चुख है वो सारे कर्मों का लेखा चुख है जो आपने किए। है हां उस पुरेस्टक में ना तो आपकी पासबुक साथ में जा रही है ना चेकबुक साथ में जा रही है ना कोई अलमारी साथ में जा रही है ना मकान जा रहे हैं साथ में ना बच्चे जा रहे हैं ना पत्नी जा रही है ना पति जा रहा है ना पिता जा रहा है साथ में कुछ भी नहीं ना रिश्तेदार साथ में जा रहे हैं ना कोई बैंक वैलेंस साथ में जा रहे हैं लेकिन हमारे साथ में जाएगा क्या जो हमने जो कुछ जिस जिस भावना से कार्य किया है वो साथ में जाए कार्य भी नहीं वो उसके पीछे की भावना है हम इस बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं जहां दिव्यता है कार्य में वो कार्य अच्छे बुरे की श्रेणी में नहीं आता दिव्य है जो कार्य में दिव्यता नहीं है फिर वह अच्छे बुरे की श्रेणी में नहीं आता वह अदिव्य है अदिव्य हमेशा कर्मफल पैदा करता है चाहे हम उसको बुरे बुरा करें बुरा फल मिलेगा अच्छा करें अच्छा फल मिलेगा लेकिन फल जरूर मिलेगा क्योंकि उसमें दिव्यता नहीं है चाहे हम गरीबों की सेवा करें चाहे मुफ्त में किसी का काम करें चाहे ठंड में टूटे तो लोगों को कंबल बांटें उसका भी फल मिलेगा अच्छा फल मिलेगा लेकिन फल जरूर मिलेगा लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति चाहता है कि मेरे को फल ही नहीं मिले मेरे को फल चाहिए ही नहीं एक धार्मिक व्यक्ति वो है जो फल की कामना से मुक्त है वो कहता है कि मैं कंबल तो दे रहा हूं मेरे पास दो पड़े एक तो ले जाए और भगवान के लिए मेरे को आशीर्वाद भी मतलब कहीं नहीं चाहिए मुझे कंबल देना है लेकिन उसके पीछे उसमें देने का भाव बिल्कुल भी नहीं है क्यों वो क्या बोल रहा है मालूम कि ये मेरा मालिक का कार्य है मैं मास्टर्स जॉब जैसे मैंने बोला ना कि मेरा वर्कर अगर जाके कोई काम करता है तो उसको कोई फल लगेगा वो रिश्वत भी मेरे बिहाब पर देने जाता है तो पाप का भागी वो नहीं बनेगा वो कंबल भी मेरे बिहार पर बांटने जाता है मेरे वजह से बांटने जाता है मेरे दी हुए कंबल वो गरीबों में बांटने जाता है तो उसको पुण्य भी नहीं लगेगा क्यों क्योंकि वो तो उसके मास्टर का काम कर रहा है उसके स्वामी का काम कर रहा है जिसके पैसे पर वो काम नौकरी कर रहा है उसका काम कर रहा है इसलिए उसको पाप पुण्य का भागी नहीं बनता है लेकिन हम क्यों बनते हैं मैंने कंबल दिया मैंने गरीब की सेवा की मैंने मकान बनवाया मैंने अस्पताल बनवाया मैंने ये जमीन दान दी और उस वक्त हम कर्मफल के भागी बन जाते उन कर्म फल को भोगने के लिए हमको नए जन्म लेना पड़ते हैं उन नए जन्म हमसे नए कर्म होते हैं उसके बाद में फिर इसी चक्री में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन हमारा जो ज्ञान मार्ग है उसमें हम लोगों की एक ही प्रार्थना होती है कि प्रोक कर्म फल से बचा क्योंकि कर्म फल जैसे ही हमको मिलेगा चाहे अच्छा बुरा अच्छा भोगने के लिए भी हमको जन्म लेना पड़ेगा बुरा भोगने के लिए भी जन्म लेना हमको जन्म लेने की इच्छा ही नहीं तो जो पुरेष्टक अलग होता है उस पूरे स्टक में अगर बैलेंस जीरो है तो फिर कभी भी वो बैलेंस शीट के लिए फॉरवर्ड नहीं होती तो उसी का नाम मोक्ष कह सकते हो आप क्योंकि उस वक्त हमारे कोई कर्म नहीं है जो प्रारब्ध का रूप ले सके प्रारब्ध वो है जो हमने किए हैं और अब तक उसके फल नहीं भोगे हैं और उनका फल भोगने के लिए हमको नया शरीर लेना पड़ता है अब हम कहेंगे कि हमसे कार्य तो रोज होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं और हमने कई जन्मों में किए हैं अब उसका क्या होगा उसके लिए हमको शायद फिर से जन्म लेना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ही तुम अपने आप को चेतन स्वरूपता से जानने लगते हो आपके समस्त कर्म जो लाखों जन्मों में भी आपने इकट्ठे कर रखे हो जिनके फल अब तक नहीं हो आपके फल अब तक नहीं मिले हों और अब आने वाले समय में यानी अगले आने वाले जन्मों में मिलने वाले हों वो समस्त कर्मों के बीजों का नाश हो जाता है यानी आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है उसमें कुछ भी डाटा बाकी नहीं रह जाता, फिर कि फिर इस जन्म में आज की तारीख के बाद भी तो कर्म होंगे ना मेरे को अभी 10 साल और जीना है मान लो इस शरीर में मान लो आज मेरे को चेतनता का बोध हो गया और अब मेरी उम्र अभी दस साल और बची है तो इस दस साल में मुझसे जो कर्म होंगे उसका क्या होगा चेतनता प्राप्त करने के बाद चेतन स्वरूपता प्राप्त करने के बाद जो कर्म होंगे वो दिव्य हो जाएंगे वो दिव्य कर्म आपके लिए कभी बंधन कारक नहीं होते और आचार्य शंकर बोलते हैं आदिशंकराचार्य उन कर्मों का नाम है आगामी कर्म आगामी कर्म दिव्य होते हैं जहां आपके हृदय में चेतनता का बोध हो गया कि मैं चेतन स्वरूप ये शरीर में नहीं हूं ये मन में नहीं हूं यह बुद्धि में नहीं हूं और यह समस्त ब्रह्मांड मेरा ही विकास है उस चेतना के सागर की लहरें हैं तो इस सत्य के दर्शन के बाद जो कुछ भी कार्य आप करते हो निश्चित रूप से आप व्यक्तिगत चेतना से नहीं करोगे जीव चेतना से नहीं करोगे जीव चेतना से कार्य अदिव्य होते हैं वो आपको कर्मफल में बांधते हैं। लेकिन जो आप शिव चेतना से जो कार्य करें वो कार्य आपके लिए बन्धन कारक नहीं है क्योंकि वह आपके दिव्य कर्म हो जाते हैं क्योंकि जब वो उसके बाद में आप जो कुछ भी करते हो बाहर से चाहे वह अच्छा दिखे चाहे बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो कार्य आपका दिव्य कर्म हो जाता है उस समय आपके कर्म फल देने से वो असमर्थ होता है इसलिए आपके इस जन्म को आखिरी जन्म बनाया जा सकता है आप अब तक के कर्मों को ज्ञान से नष्ट कर सकते हो और ज्ञान मिलते ही आने वाले जीवन के अंदर जो आपको सुख दुख उठाना पड़ेगा या जो कुछ भी करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए कार्य करना पड़ेगा वह आपके लिए बंधनकारक नहीं होंगे क्योंकि वह आगामी कर्म हो जाते उसमें एक दिव्यता आ जाती है क्योंकि आप हमेशा उस मैं मास्टर्स जॉब की तरह करते हो कि मेरे मालिक का काम है वो जीवन यापन के लिए जो कुछ भी करना है वो मुझे इस शरीर को संभाले रखना है जब तक कि प्रारब्ध पुरानी हो जाता तो यह था हमारा दृश्यम शरीरम। अब अगला यानी पंद्रहवा सूत्र है इसमें टोटल हां बिल्कुल महत्वपूर्ण क्योंकि अगर यह शरीर न हो तो हम ये ज्ञान भी कैसे प्राप्त कर सके ये ज्ञान प्राप्ति के लिए भी शरीर माध्यम है और वह तो पुराण तो ये लिखते हैं कि देवता भी तरसते हैं कि एक बार वापस मनुष्य बने तो ज्ञान प्राप्त करें कि देवताओं को चुकी ये संभावना नहीं है कि ज्ञान प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य जन्म जरूरी है और इसको संभाले रखना भी जरूरी है तब तक जब तक कि हमारे प्राप्त कर्म पूरे नहीं हो जाते और प्राप्त कर्म पूरे होते से हमारे गुरुदेव तो कहते हो एक सेकंड में नहीं रोक सकता जैसे ही ऋणानुबंध पूरा होता है वो समाप्त तो हो जाता है शरीर चाहे किसी भी बहाने से समाप्त तो हो और समाप्त तो हो जाएगा चाहे दुर्घटना में समाप्त तो हो जाएगा कैसे भी हो जाएगा बंद खत्म हुआ बात खत्म ये शरीर का जितना काम था जैसे ही खत्म हुआ पूरा खत्म उसके बाद में क्षण भर भी जीवत नहीं रह सकता इंसान तो निश्चित रूप से शरीर तो महत्वपूर्ण ही है और हमको इस शरीर की निग्लेक्ट नहीं करना है इस शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है लेकिन इस शरीर से मोह छोड़ना जरूरी है अगला जो सूत्र है हृदय चित्त संघटना दृश्य स्वाप दर्शन। योगी जो होता है जब अभी हमने बात करी जिस पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर की तरह देख रहा है अब वो व्यक्ति जब रोजाना उठता है बैठता है चलता है घर का काम करता है तो उसके विचार उसकी भावनाएं उसकी इंद्रियां कैसा व्यवहार करती है हृदय का मतलब होता है यहां पर इस सूत्र के निमित्त हृदय का मतलब होता है पर शिव या सर्वोच्च चेतना चित्त है उसकी जो मनोवृत्ति है तो हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वापदर्शन उसका हृदय पर सतत चित्त स्थिर होता है अपने वास्तविक स्वरूप पर उसका चित्त स्थिरता से बना रहता है वहां से वो भटकता नहीं और दृश्य सो so, आप दर्शन उसमें इस समस्त दृश्य ब्रह्मांड में वो सतत शिव के दर्शन करता है उसको शिव स्वरूपता के दर्शन सतत होते हैं यानी उसको वो शिव दृष्टि मिल जाती है वो दृष्टि मिल जाती है जिसके द्वारा वो संसार को उस दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से शिव देखता है इसके आगे अगला सूत्र है शुद्ध तत्वानुसंधान व अपशु इस शुद्ध तत्व है ना पर शिव या हमारी सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस सर्वोच्च चेतना पर ध्यान करने से हमको शिव की के शक्ति के स्वामी बन जाते स्वातंत्र शक्ति के स्वामी बन जाते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं वो अगले सूत्र में बताएंगे शुद्ध तत्व वा वशु शक्ति अपशु यानी शिव जो पशु नहीं है जो जीव चेतना में बंधा हुआ नहीं है जो प्रखर चेतना है जो चेतना उस जीव चेतना से मुक्त हो चुकी है जो जीव भाव से मुक्त हो चुकी है वो अपशु शक्ति है यानी शिव की सर्वोच्च चेतना उससे हम एक हो जाते हैं उसमें विश्व हमें अपने परमात्रता और प्रमेयता के भेद से रहित दिखाई हमको न तो विश्व में प्रमेयता दिखाई देती है यह है वो है यह है और न मैं दिखाई देता है वर वो उन सब में एकता का अनुभव करता है ये इसके पहले में हम एक बार थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब वो कोई कार्य करता है तो उस कार्य कार्य करने वाले और जिस पर कार्य किया जा रहा है उन तीनों को एक साथ देखता है इस योगी की जैसे आपने कहा ना कि इंद्रिया कैसे काम करेगी कि वो इस कुर्सी को देख रहा है या टेबल को देख रहा है तो न केवल वो टेबल को देखेगा बल्कि इस टेबल को देखने वाले को भी देखेगा वो अगर किताब पढ़ रहा है तो वो किताब हम भी किताब जब पढ़ते हैं तो किताब को देखते हैं और बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो बहुत गहराई से उस किताब को देखते हैं लेकिन उस पढ़ने वाले को भूल जाते हैं जो किताब पढ़ रहा है हमारी निगाह उस पढ़ने वाले पर से दूर चली जाती है लेकिन योगी अलग खड़ा होकर किताब किताब पढ़ने वाले को और पढ़ने पढ़ी जाने की क्रिया को भी देखता है इन तीनों का अलग से दर्शन करता है और तीनों में उसको अभेद दिखाई देने लगता है क्योंकि ऐसे लगता है जैसे तीनों किरणें हैं जो मुझसे निकली है मेरी अपनी चेतना से निकलने वाली तीन किरणें हैं एक तो है प्रमेय एक प्रमात्र एक प्रमाण ये तीनों किरणें उसको अपने से निकलती हुई दिखाई देती इसलिए वो इन तीनों को एक साथ देखता है अब इसके आगे सतवा सूत्र बोलता है वितर्क आत्मज्ञानम वितर्क आत्मज्ञानम वो योगी उसी का वर्णन हो रहा है जिस योगी ने अपने आपकी चेतना को शिव चेतना तक ऊपर उठा लिया उसी की बात हो रही है। अब वो जो भी सोचता है जो निर्णय लेता है वो उसका आत्मज्ञानी है क्योंकि वो केंद्र पर खड़ा होके शिवावस्था को प्राप्त करके स्वातंत्र शक्ति का स्वामी होके जो कुछ भी सोचता है वो उसका आत्मज्ञानी है जो कुछ बोलता है जो कुछ निर्णय लेता है वो शिव का निर्णय ही है और जो कुछ भी वो चाहता है वो शिव की इच्छा है उससे अलग कुछ भी नहीं क्यों कि वो जहां खड़ा है जिस जगह पे, वो शिव से अभिन्न हो चुका है उसकी जो इंडिविजुअल आई है जो मैं क्या बोलता हूं जैसे मैं तो मैं अपने शरीर को मैं बोल रहा हूं वो भी मैं बोलता है लेकिन वह मैं शिव के लिए बोलता है। उसकी यूनिवर्सल आई तक पहुंच जाता है उसकी जो अपना मैं है उसका और वो शिव दृष्टि तक पहुंच जाता है और उस समय वो जो कुछ सोचता है जो कुछ निर्णय लेता है जो कुछ बोलता है वो शिव के अनुकूल शिव की इच्छा के अनुकूल बोलता है हम कहेंगे वो जो चाहे वो कर सकता है लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं हमारी इच्छाओं से बहुत भिन्न है हमारी इच्छाएं इंद्रियों से पैदा होती है। बहुत प्यास लग रही है तो पानी मिल जाए तो अच्छा ठंडा वाला पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा लग जाए और बड़ी बदबू आ रही बदबू दूर चल जाए कुछ अच्छी खुशबू मिल जाए ये ना, बड़ा कोला हाल है जरा कोई शांति दे दे कानों में तो हमारी सामान्य से इच्छाएं हमारी इंद्रजन इच्छाएं है से हट की इच्छा नहीं उसकी इच्छा उसकी चेतना से निकलती और उसकी इच्छा सदा कल्याणकारी होती है क्यों शिव का मतलब ही होता है कल्याण शिव का मतलब ही होता है कल्याण शिव का शाब्दिक शब्द का ही मतलब होता है कल्याण अगला सूत्र है लोकानंद समाधि सुखम अब वो व्यक्ति या योगी जब बैठता है उठता है चलता है उसके विचार शिव के विचारों से एक है उसकी इच्छा शिव की इच्छा से एक है आपने ये भी पढ़ चुके हैं कि वो एक कितना भोला इनोसेंट सा हो जाता है इसके पहले पढ़ा था अपन ने कि वो कैसा हो जाता है एक सामान्य बच्चे की तरह और विस्मय योग भूमिका में पड़ा था। कि वो हमेशा छोटी छोटी चीज में विस्मित रख जिस दिन वो विस्मय विस्मित होना बंद कर दे अगर एक सामान्य जनता में भी कोई विस्मित होना बंद कर दे तो समझना बुरा हो गया आपके विस्मय एकदम ईश्वर के करीब है और विस्मय न होना ईश्वर से दूर हो जाता है। अगर आपको कभी किसी चीज पर आश्चर्य नहीं होता है निश्चित रूप से अभी हमको बहुत तराशने की जरूरत है अपने मन मस्तिष्क को जिस वक्त उस स्थिति पर आ जाए जब हमको आश्चर्य होने लगे जब हम इस संसार की सत्यता को देखने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार की सत्यता के ऊपर नजर पड़े और आपको आश्चर्य नहीं हो आपका दिल दिमाग आश्चर्य और प्रसन्नता से ना भर जाए जब हम उस कुर्सी को देखें इस को देखें और टेबल का सत्य दिखे हमको और हम मनी मन मुस्कराए नहीं और आश्चर्य नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता जब हम आपको शिव स्वरूपता के दर्शन हर तरफ होने लगते हैं चारों तरफ तो आनंद मिश्रित आश्चर्य के दर्शन होते हैं सतत और उस आश्चर्य में आश्चर्यता बढ़ती ही चली जाती है बढ़ती चली जाती है वो कभी खत्म नहीं हो पाती उसका आश्चर्य करने का कोई अंत ही नहीं होता है। इसलिए वो जहां कहीं जाता है वो शिव के सौंदर्य पर आश्चर्य करते चला जाता क्योंकि जब जो कोई सामने आता है अपना आता है पराय आता पराय भी आता है कोई उसका दुश्मन भी आता है तो उसको दिखता है कि शिव देखो स्वांग रच रहे हैं मेरे दुश्मन होने का उसको हर जगह उसकी शिव स्वरूपता नजर आती है और समय उसको आनंद और हर्ष उसका समाप्त होता ही नहीं उसका आश्चर्य समाप्त होता ही नहीं तो लोकानंद लोक शब्द आता है अब ध्यान से समझें लोक का दो मतलब है हम कहते हैं लोक परलोक लोक, लोक है संसार अपने सबने ये शब्द अक्सर उपयोग किया लोक परलोक पर है परलोक है एक और संसार है जो बाद में मिलेगा और लोक है जो वर्तमान संसार जो हमको दिखाई दे रहा है इसको बोलते लोग है ना एक लोक का मतलब होता है इंडिविजुअल व्यक्ति इसको भी हम बोलते हैं लोक तो संस्कृत में लोक का मतलब प्रमेय संसार और लोक का मतलब प्रमात्र संसार दोनों है प्रमेय संसार यानी बाहर जो हमको सब्जेक्टिव वर्ल्ड दिखाई देता है और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड दिखाई देता है, दोनों लोक है। जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी प्रमेय संसार जो दिखाई देता है जो वस्तुएं हैं बिल्डिंग्स है शहर है लोग हैं तरह तरह के झरने हैं नदी हैं नाले हैं सूर्य है जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ लोक है यानी संसार है लोक है ना प्रमे संसार है और मैं हूं यह भी लोक है मेरा भीतरी संसार है और जैसा कि अपन ने एक बार पढ़ा था कि जितना संसार बाहर है उतना संसार भी है। जितना संसार बाहर है उतना ही संसार मेरे भीतर भी है इसको टेबल बोला इसको हटाने के बाद भी टेबल बोला तो इसका ख्याल आ जाएगा क्योंकि वो कान में शब्द पढ़ते से ही मेरे अंदर के संसार के अंदर वो टेबल जन्म ले लेती है जैसे बोला भूपेन्द्र भैया तो मेरे को आपका चेहरा निका में आ जाएगा चाहे वो आप आज नहीं आए उन्हें भूपेन्द्र भैया का नाम आते से मेरे को ध्यान में आ जाएगा कि अच्छे भूपेन्द्र भैया यहाँ बैठते हैं उनका चेहरा कैसा है वो चश्मा कैसा लगाते कैसे बोलते हैं वो सब कुछ मेरे दिमाग में आ जाएगा क्योंकि मेरे भीतरी संसार में आप उपस्थित हो और वो अंदर तुरंत जन्म ले लेते हो तो मेरे बाहरी संसार और भीतरी संसार के बीच में जो तार है उसका नाम है मात्र जिसने एक बाहरी संसार को भीतरी संसार से जोड़ रखा है और यही भीतरी और बाहरी संसार के जोड़ को खत्म कर देता है योगी वो मातृका में शिव शक्ति के दर्शन करता है और अंदर के भीतरी संसार को जागने से रोक देता है क्योंकि भीतरी संसार में और किस्से का प्रवेश नहीं है वहां पर वो शिव स्वरूपता है आनंद है वहां पर तो यहां पर लोक का मतलब होता है बाहरी संसार और लोक का मतलब होता है भीतरी संसार और दोनों संसारों को संस्कृत में लोक बोलते हैं बाहर के संसार भी लोक है भीतरी संसार भी लोक है यानी जिस चीज का अनुभव किया जाए वो भी लोक है और जो अनुभव करता है वो भी लोक है तो लोकानंद समाधि सुखम जब वो बाहर सब कुछ देखता है आनंद से भर जाता है भीतर देखता है तो आनंद से भर जाता है उसको भीतर बाहरी संसार दिखाई देता तो बाहर भीतरी संसार दिखाई देता है और उसको दोनों संसारों में शिव स्वरूपता दिखाई देती इसलिए उसके इसी का नाम सर्वोच्च समाधि एक समाधि तो वो होती है जब आदमी आंख बींच के बैठता है और सब विचारों से मुक्त हो जाता है और एक ये समाधि है जो सर्वोच्च समाधि है जबकि जागते सोते उठते बैठते वो बाहरी और भीतरी दोनों संसारों में समान रूप से शिव के दर्शन करता है तो यह उसकी सर्वोच्च समाधि है और जो इस समाधि में समाधिस्थ है वह संसार के लिए आनंद का कारण बन जाता है क्योंकि वो जहां बैठता है उसके आसपास जो बैठते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं उसको देख के आनंदित हो जाते हैं जैसा कि आग लगी है और उसके पास में बैठने वाले को कहना नहीं पड़ेगा तो गर्म हो जाओ अपने आप गर्म हो जाएगा क्योंकि उसकी आंच उसको लगे बिगड़ रहेगी नहीं बर्फ रखा है उसके पास बैठोगे तो आपको ठंडक महसूस होगी ही उसके लिए आपको कोई बर्फ को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी न व्यक्ति को महसूस करना पड़ेगा कि मेरे को ठंड लग रही बल्कि उसको ठंड लगेगी ही इसी तरह वो व्यक्ति अपने आसपास एक वातावरण निर्मित कर देता है जिस और या उस प्रवाह मंडल के बीच में जो भी आता है वो उस समाधि के आनंद में स्वयं भी डूबने लगता है वो समाधि तभी कई योग्य गुरु होते हैं उनके पास जाके बैठने मिलने मात्र से ही आप में एक परिवर्तन शुरू हो उनके पास उनके सान्निध्य में जाना मात्र परिवर्तन ला देता है मतलब मैं सत्य बताऊं कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रभादेवी माता जी के पास जब मैं गया उन्होंने बात बहुत कम करी चार दिन उनके पास रखा चौथे दिन वापस आया बात बहुत कम करी लेकिन उन्होंने अपना साहित्य बताया अपनी डायरियां बताई प्रेम से बोली समय समय पर खाना खिलाया चाय भी पिलाई नाश्ता में कराया इधर उधर की बातें भी पूछी सब करी लेकिन वहां से आने के बाद एक समझ में अपने आप एक बदलाव आ गया जो चीजें पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आई थी वो उनकी कृपा दृष्टि मानता हूं मैं तो उनकी जो दिव्य दृष्टि थी जो उन्होंने मुझ पर डाली और उस द्रव्य दृष्टि का परिणाम आए बिगर कभी भी नहीं हो सकता तो लोकानंद समाधि सुखम का मतलब होता है कि वो व्यक्ति इस संसार में भीतरी संसार में बाहरी संसार में दोनों संसारों के अंदर एक आनंद के भाव में रहता है उसके आनंद को कभी कोई छीन नहीं सकता उस आनंद को कोई कम नहीं कर सकता क्योंकि बाहर आके दुश्मन आए मित्र आए दोनों में उसको बराबरी से शिव का दर्शन होता है तुम उसको सुख दो दुख दो अपमान करो सम्मान करो दोनों में उसको बराबर से आनंद आता है इसलिए उसके आनंद को कोई ग्रहण लगा ही नहीं सकता अभी हम यहां पर पढ़ते हैं कि 36 तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला विद्या राग नियति पुरुष प्रकृति मन बुद्धि अंकार पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया पंच महाभूत पांच तन्वान्तरा ये हो गए छत्तीस तत्व तो इन 36 तत्वों में जब बोलते तत्व तो तत्व का क्या मतलब इलिमेंट्स का क्या मतलब जब गुरुजी से बात एक दिन किया तो गुरुजी ने बताया तत्व का मतलब होता है वह तत्व तो का मतलब होता है तुम जो तुम हो वो ये सब है तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जैसे ही पहचानते हो ये सब कुछ तुम ही हो मतलब तो ये सारा ब्रह्मांड तुम ही हो कितने आसानी से बात समझ में आ गई जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस एक लाइन में समझ में आ गई जो 36 भिन्न भिन्न तत्व हैं, वो तुम भी तो हो तत्व या वह तो है तुम तत्व या तुम जो वो तुम हो वही ब्रह्मांड है जो तुम्हारी अपनी वास्तविक पहचान को तुम अगर जानते हो कि मैं कौन हूं अगर तुम कहते हो कि नहीं मैं रामलाल हूं मैं तो श्यामलाल हूं मैं तो कालू राम हूं तो निश्चित रूप से तुम अभी इस शरीर से जुड़े हो इस तो वास्तविक सत्य से बहुत दूर हो जब इस सत्य से ऊपर उठने लगता है आदमी शिव चेतना तक जाने लगता है तो रास्ते में आती है ईश्वर चेतना जहां कहता है कि मैं हूं बस ये शरीर मेरा दृश्य है और ये सब कुछ मुझसे अलग है और मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली शुद्ध चेतना हूँ लेकिन उससे भी ऊपर की स्थिति आती है जब वो चेतना जानती है कि मेरा सारा विकास से ब्रह्मांड मेरा ही अपना ही किया धरा है मेरा ही शरीर है तो वो सर्वोच्च चेतना है और वो 36 तत्व जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है जो अभी अपन ने गिने उन 36 तत्वों का मतलब यह है कि तुम्हारी अपनी वास्तविक चेतना से जैसे ही तुम्हारी अपनी पहचान होती है तुम अपने आप को सत्य स्वरूप से जैसे ही जानने लगते हो तुम जानते हो कि ब्रह्मांड मेरा ही विकास है क्योंकि तत्व का मतलब ही होता है कि उस समय जब वास्तविकता सत्य के करीब हो सत्य को जानते हो जब तुम्हारा अपना वास्तविकता जो है तुम्हारी अपनी जो सत्य है वही सत्य ब्रह्मांड के तत्व यानी वही तुम हो शिव तत्व वही तुम हो शक्ति तत्व तुम ही हो भूत तत्व भी तुम ही हो जल तत्व भी तुम ही हो माया तत्व भी तुम्हें हो ये भिन्नता जो है तुमको दिखाई दे रही है जिस भिन्नता के द्वारा ब्रह्मांड बना है उस भिन्नता के हर हिस्से का सर्जक तुम खुद हो उस हर हिस्से को बनाने वाले तुम खुद हो आज थोड़ा सा समय बचा है तो हम अगले वाला एक सूत्र को और ले लेते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको समझने में और ये 19वां सूत्र है शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति जब ऐसा योगी कोई इच्छा करता है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मिलकर उसकी इच्छा को पूरी करने लगती स्पंध का बोलते हैं कि उसकी जो घनीभूत इच्छा है उसके अस्तित्व से निकलती है और वो घनीभूत इच्छा एक श्वास लेने और एक श्वास को बाहर निकालने के अंतराल में पूरी हो जाती है। विश्वास और श्वास जो अंदर श्वास लिया वो प्रकाश जो बाहर निकाला वो विमर्श और इस दो के द्वारा यानी श्वास लेने और बाहर निकालने की क्रिया के द्वारा घनीभूत इच्छा उसकी वहीं पर संपन्न हो जाती है वो व्यक्ति जब जब करता है तो जब का मर्म उसको समझ में आता है जब उसके लिए मात्र एक रिसाइटेशन रटन नहीं है गुरुदेव कहते हैं कि जैसे आपको अगर कोई गुरुमंत्र दिया गया आप उसका जब लगातार जाप करेंगे तो धीरे धीरे उसका मर्म आपके हृदय में अपने आप प्रकट होने लगेगा वो मर्म आपको आपकी चेतना का परिचय करवा देगा हालांकि अपन इसका ज्यादा विस्तार से अपन पढ़ेंगे शाक्तो से भी आगे आणवो में पढ़ेंगे इन सब बातों को लेकिन यहां पर संदर्भगत बात है इसलिए जब वाली बात आ गई इस जगह पर वो व्यक्ति जो चाहे योगी उस तरह की इच्छा को अपने उसी समय बिना किसी देरी के बिना किसी इंतजार के उस इच्छा को पूरी कर सकता है। लेकिन फिर हम यहां पर समझ लें उसकी सारी इच्छाएं अस्तित्वगत होती हैं इंद्रियजन्य नहीं होती हमारी होती इंद्रियजन्य होती मतलब बहुत बढ़िया वाला खाना मिल जाए बहुत बढ़िया वाला मकान आ जाए दुनिया की सबसे महंगी कार मेरे पास आ जाए है ना हमारी इच्छाएं जितनी होती है सभी इंद्रियजन्य इच्छाएं होती है ना लेकिन उसकी इच्छाएं तो जन्य होती हैं, उसकी अपनी इंद्रियजन्य कोई इच्छा नहीं होती लेकिन एक बात और यह इच्छा करते से इच्छा पूरी हो जाना उसी योगी को होता है जो योगी को संसार में रुचि है जिसने अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिया भीतर की ओर मोड़ लिया लगातार उसने अपना ध्यान शुद्ध तत्व पर रखा उसको इस प्रकार की कोई योगिक सिद्धि प्राप्त नहीं होती ज्यादा उच्च स्तर का योगी इन सिद्धियों को बायपास कर जाता है हमको भी शुरुआत में गुरुदेव ने भी बात बताई थी और अगर यहां पर एक किताब है रण रमण महर्षि से बातचीत है ना उसमें भी रमण महर्षि ने यही बात कही थी कि जो सर्वोच्च चेतना से आपके मिलन की राह है उसको अंतिम रूप से रोकने का प्रयास सिद्धियां करती जब आप उच्चतर स्तर पर पहुंचने लगते हो तो सिद्धियां आपका रास्ता रोकती वो आपको प्रलोभन देती है वह आपको ऐसा बताती हैं कि आप जो चाहो कर दो तो, उसके बाद कि आपके आसपास भीड़ लगना शुरू हो जाती किसी को रोग मुक्त कर दो किसी किसी को धन नहीं है तो धन दिला दो किसी की नौकरी नहीं तो करवा दो उसके ऊपर नजर करो और अपनी पूरी घनीभूत इच्छा शक्ति उस पर डाल दो तो उसको वो होने लग जाता है जो वो चाहता है उस वक्त तो आप सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाते सारे संसार आपके आसपास मेला लग जाएगा इस स्थिति से सर्वोत्तम योगी बचता है किसी भी प्रसिद्धि से बचता है किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से बचता है और किसी प्रकार की सिद्धि का उपयोग करने से बचता है क्योंकि उसको एक उस परम आनंद की तलाश है जिस परम आनंद में ये सब कुछ रुकावट है तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा जो तुरंत पूरी हो सकती है इस मामले में उसकी कोई रुचि नहीं होती इसमें वो अरुचि प्रदर्शित करके आगे बढ़ जाता है इसके आगे एक बहुत अच्छा सूत्र है हालांकि अपन आज समय की कमी है तो उसको अगली बार लेंगे भूत संधान भूत पृथत्व विश्व संघटता यह तीन अलग अलग शब्द है आज सिर्फ इन तीनों की परिभाषा बता देते हैं फिर इसका विस्तार अपन अगले गुरुवार को पढ़ेंगे भूत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस देट विच एग्जिस्ट जो अस्तित्व में है उसका नाम है भूत भूत का मतलब होता है जो अस्तित्वगत है जो इस संसार में अस्तित्व कोई चाहे वो विचार हो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो चाहे जीव हो जंतु हो चाहे वो चट्टान चाहे सूर्य तारे हो जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब कुछ भूत की श्रेणी में आते हैं और भूत पृथक्वे अपने आप को इस क्रिएशन जैसे भूत है ना, जो क्रिएटेड है उस क्रिएशन से जो अपने आप को अलग कर लेता है जिसमें स्वरूपता वही कर सकता है ऐसा और इतना अच्छी तरह से अलग कर लेता है कि अगर आपके प्रारब्ध में कोई लकवा भी है तो अपने आप को अलग करके सब काम करके वापस उस शरीर को अपने में स्वीकार कर सकता है और तीसरा है भूत संघटता जो समय और स्थान की सीमाओं के पार जा सकता है इस मामले में एक स्पन्धकारिता में एक सूत्र था जबकि हम किसी चीज को गौर से नजर करते हैं या उस पर अपनी इच्छा शक्ति प्रगाढ़ता से लगाते हैं तब उसके उस वस्तु के सत्य को देख लेते हैं इसी तरह इस जगह पर उन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज पर पूरी गहराई से अपनी इच्छा शक्ति से जब उसको देखते हैं तो उसके समय स्थान इस सबका उल्लंघन कर देते हैं यानी हम उसके भूत को भी देख सकते हैं उसके भविष्य को भी देख सकते हैं चाहे आज मुझसे 100 किलोमीटर दूर क्या हो रहा वो भी मैं देख सकता हूं और तुम कहां से आ रहे हो ये देख सकते हो और कहां जाओगे उठ के ये भी देख सकते उसके आपके भविष्य भूत किसी शहर के भी भूत भविष्य तक को देख सकते तो वो है भूत संगठन तो ये तीन प्रकार की सिद्धियां हैं जो एक है भूत जिसका नाम है भूत संधान भूत संधान का मतलब होता है आपको देख के मैं आपको रोग मुक्त कर दूं या योगी आपको देखे आप रोग मुक्त हो जाओ या आपकी इच्छा पूरी हो जाए इसके लिए मुझे प्रार्थना नहीं करना पड़े कि हे शिव इसको रोग मुक्त कर दे शिव इसकी नौकरी लगा दे हे भगवान इसका ब्याव करवा दे मैं जो कूंगा मैं अंतरात्मा से चाहूंगा वो मेरी घनीभूत इच्छा वो आपको तुरंत फलित हो जाएगी अगर कोई रोगी आता है मैं घनीभूत इच्छा करूंगा शिव स्वरूपता को प्राप्त योगी के लिए शिव से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं वो स्वयं ही वो कर सकता है वो स्वयं ही रोग मुक्त कर सकता है स्वयं ही आपकी चाहिए गई वस्तु को आपको दिलवा सकता है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता उसके बावजूद ये व्यक्तिगत इच्छाएं और एक होता है भूत संगठता के साथ में जब कि वो सार्वजनिक इच्छाएं, वो चाहे बरसात करवा दे वो चाहे भूकंप ला दे वो चाहे किसी देश का या किसी शहर का भविष्य बदल दे इस तरह योगिक शक्तियां उसको प्राप्त होने लगती लेकिन उन योगिक शक्तियों की अस्तीम यौगिक शक्तियां और सीमित दो तरह की यौगिक शक्तियां होती हैं इसके बारे में अगली बार पढ़ेंगे कि सीमित यौगिक शक्तियां क्या होती हैं असीम योगिक शक्तियां क्या होती हैं उनका उपयोग वो योगी कैसे करता है और वो कैसे इनका उपयोग करने से इनकार कर देता है कि मेरे को इनका उपयोग नहीं करना इस तरह हम इसके अंतिम चरण में आ गए शाम्भव पाय के तो शाम्भवपाय के तीन सूत्र बचते हैं एक तो भूत भूत संधान भू पृथक् तो विश्व संघटना इसके बाद दो सूत्र और आएंगे तदंतर हम शाम्भव पाय पूर्ण हो जाना इसमें चूंकि अपने आज थोड़ा सा तेजी से पांच छह सूत्र पढ़ ली है कुछ लगेगी जरूरत तो अपन उनको थोड़ा सा अगली बार में रिपीट भी कर लेंगे हाँ लेकिन इसमें अपनों को मूलतः यह है तीन सूत्र जो बचे हैं इनको अगली बार में पढ़ेंगे